नमस्कार देसी जायका के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आई मीन I mean, वीकेंड बहुत तेज़ी से भाग रहा है या रिलैक्स करने का भी वक्त नहीं मिला है तो मेरे पास एक फुल प्रूफ रेमेडी है बताऊँ सुनिएगा देखिए ज़रा सा ठहर जाइए आई नो कि अभी बहुत सारे काम पड़े हैं फिर भी पॉज फॉर फ्यू मोमेंट्स एक गहरी सांस लीजिए और कल से लेकर आज तक में आपने कई सारे जो काम ऑलरेडी निपटा लिए हैं उनके बारे में सोचिए अपने को एक मुस्कुराहट की इजाज़त दीजिए फिर देखिए आपको ज़रूर अच्छा लगेगा एंड देन यू कैन गो बैक फिनिशिंग योर रेस्ट ऑफ द वर्क विद अ स्माइल मेरी आजमाई हुई रेमेडी है आप आज वहाँ के देखिए शायद काम कर जाए आप सुन रहे हैं WRFNLP आर एफ एन एल पी पास को वन ओ थ्री पॉइंट सेवन एंड वन ओ सेवन पॉइंट वन एफ एम रेडियो फ्री नेशनल इन एंड अराउंड नेशनल एरिया यू कैन live स्ट्रीमस ऑनलाइन एनी वेयर अराउंड the वर्ल्ड एट रेडियो फ्री नेशनल डॉट ओ आर जी एंड इफ़ यू मिस एनी लाइव एपिसोड यू कैन ऑलवेज देसी जाएगा फेसबुक पेज और ऑन पूजाज़ फेसबुक पेज इस कार्यक्रम को सुनने के लिए इनकी एक फ्री ऐप भी है रेडियो फ्री नाश अगर आपके फ़ोन में वो होगी तो जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन एंड यू विल कनेक्ट टू द प्रोग्राम डायरेक्टली सिंपल कार्यक्रम का नाम है देसी जायका जिसमें थोड़े गाने और थोड़ी बातें लेकर आज आपके साथ मैं हूं पूजा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार आज का कार्यक्रम कुछ अलग जायके के साथ उसके बारे में वो जायका क्या है बात करेंगे थोड़ी देर में पर पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने से सुनिए बस गाने से आपको शायद अंदाज़ा हो ही गया होगा कि बातों का रुख आज किस तरफ जाने वाला है गाना था सिक्सटीन्स की सिक्सटीज की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर गुमनाम से आवाज़ थी लता जी की संगीत शंकर जयकिशन का और पर्दे पर नंदा विद मनोज कुमार और कई और कलाकार इस गाने के पिक्चराइजेशन में साथ में थे बिकॉज इट वॉज़ अ मल्टी स्टारर मूवी वेल वेन आई वॉज़ प्रिपेयरिंग फॉर टुडेज शो पहले सोचा मौसम फिर लगा मौसम तो भाई बदल कर भी नहीं बदला फॉल में भी गर्मी को जाने देने को तैयारी नहीं है फिर सोचा गणपति को हमने पिछले हफ्ते सेलिब्रेट किया था तो अब नवरात्रि गरबा दुर्गा पूजा पर इन सभी थाट्स के बीच कुछ गाने थे जिन्होंने ज़रा कोने से इशारा किया हमें और बोला कि क्या हम मिल सकते हैं आपके सुनने वालों से न जाने कब से भटक रहे हैं <laughs> And they were the songs from Bollywood hits, suspense thriller movies. For um, as Halloween, the day of death, is also now celebrated all around the world, so we have brought some super hit songs from Bollywood suspense movies, and some stories from around the world. To take you on this mysterious journey. In this secret journey, the next song is from a 60s ki hi ek movie, "Mehel Se," directed by Kamal Amrohi and starring Ashok Kumar and Madhubala. महल वॉज इंडियाज़ फर्स्ट रिकार्नेशन थ्रिलर फिल्म सुनिए लता जी की आवाज़ में महल का महल में गूंजता हुआ ये गाना सुनिए a जब 1949 में ये मूवी रिलीज़ हुई महल तब जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक ऐसी मूवी थी जिसने इस तरह की गौथिक मूवीज़ का एक ट्रेंड शुरू किया काफ़ी उस वक्त में काफ़ी सुपरहिट रही थी ये मूवी और एक सस्पेंस जैसा जो क्रिएट किया था कि दूर फ़िज़ाओं में गूंजती एक आवाज़ लालटेन को लेकर चलती हुई एक औरत ये सारा कुछ बड़ा इंटाइसिंग था जब वो मूवी पहली बार देखी थी इवन मैंने तो um, कुछ दस बारह साल पहले ही पहली बार देखी 1949 के इतने बाद तब भी भी आई फील दैट यू नो द क्रिएशन जैसे उन्होंने डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की इट वॉज़ अ गुड मूवी सो आप ये बताएं, डू यू बिलीव इन स्पिरट्स डू यू बिलीव इन री क्या आप मानते हैं कि इन सब बातों को वन थिंग इज श्योर कि भाई हम माने या ना माने ये कहानियाँ सदियों से लोग एक दूसरे को सुनाते आए हैं एंड बॉलीवुड भी इसमें पीछे नहीं रहा हमारे हिंदू रिलीजन में ऐसा मानते हैं कि हमारा शरीर आ, खत्म होता है पर हमारी जो आत्मा है हमारी जो सोल है इट गोज़ अनदर साइकिल ऑफ लाइफ अगेन एंड अगेन एंड इट्स सेड यूजअली दैट वेन वी गो टू दिस न्यू साइकिल तो क्या होता है कि हमारे पिछले ऐसा हम मानते हैं कि हमारी पिछली सारी यादें चली जाती हैं एंड वी स्टार्ट फ्रेश लेकिन कभी कभी कभी कभी ऐसा होता है कि हम नया जन्म लेने के बाद भी पुरानी यादों को अपने साथ लेकर आते हैं Um, कुछ टाइज कुछ पुराने uh, वाक्य हमारे जहन में रह जाते हैं एंड दैट्स आई थिंक एट काउंस एज री इंकारनेशन नेक्स्ट सॉन्ग इज़ अ फ्राम इज फ्राम अनदर सुपर हिट मूवी मेड ऑन दिस वेरी कॉन्सेप्ट आज के गाने थोड़ी पुरानी मूवीज़ से हैं आई होप यू आर इन्जॉइंग दैम चलिए सुनते हैं ये गाना जिस मूवी में uh, से है इसमें भी इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ री spirits they talk about it cheliye sunte hain aa ja aa ja aa ja aa care का नाम था नील कमल रवि का संगीत मोहम्मद रफ़ी पर की आवाज़ पर्दे पर राजकुमार विद वहीदा रहमान पता नहीं आपने ये मूवी देखी है आपको याद है या नहीं काफ़ी पुरानी मूवी है ये भी लेकिन इस मूवी में आ, मैंने पहली बार आ, स्लीप वॉकिंग का कॉन्सेप्ट देखा था इसमें दिखाया गया है कि वहीदा रहमान जी का पुनर्जन्म होता है एंड देन पुरानी यादों के सहारे शी जस् काइंड ऑफ स्लीप वॉक टू द प्लेस अपने पहले की लाइफ की काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी और uh, मैंने पहली बार दैट स्लीप वॉकिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो पहली बार इस मूवी में देखा था आज देसी जायका में पूजा के साथ बातें और गाने बॉलीवुड की सस्पेंस मूवी से सो so, आज की बातों से मुझे अपने बचपन की एक याद सामने आ गई एंड आई गेस कि आप में से कई और भी उससे शायद तो बात यूँ कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस वक्त में जैसे होता था हर समर वेकेशन दादी नानी मासी बुआ के घर हुआ करती थी तो उस वक्त में आप सभी जानते हैं ज़्यादा टीवी वगैरह तो होता नहीं था डिनर के बाद छत पर पिछे ठंडे बिस्तरों में जब बच्चों की मंडली जमती थी इट्स इट वाज टाइम फोर स्री मूवीज क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी सुनते सुनते हम सब बच्चे थोड़ा और थोड़ा और करीब सिमटते सिमट के बैठते जाते थे और फिर बाद में जो उन सब को सॉलिड वाला डर लगता था ना मतलब कोई किनारे नहीं सोना चाहता था सब एक दूसरे के बीच में सोना चाहते थे और सुनते वक्त तो बड़ा दिल हाँ फिर, फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ और पता चला कि उसके बाद डर के मारे हालत ख़राब रहती थी ऐसा हुआ था क्या कभी आपके बचपन में डिड यू इन्जॉय द स् स्टोरीज आई थिंक मैंने तो मुझे शुरू से इस तरह की बातों को जानने का कुछ क्यूरोसिटी रही तो मैंने बहुत इंजॉय की चलिए नेक्स्ट सॉन्ग सुनते हैं इट्स फ्रॉम फिल्म मधुमती और इसके बारे में बताऊंगी गाने के बाद सुनिए द क्लासिक सुपरहिट मूवी मधुमती से आवाज लता मंगेशकर की और पर्दे पर आ, आ, पर्दे पर थे वैजंती माला विद दिलीप कुमार मुझे पर्सनली ऐसी मूवीज में काफी इंटरेस्ट रहता है तो ये आ, सारी पुरानी मूवीज मेरी देखी हुई हैं आपको कभी इस तरह की सस्पेंस मूवी देखने का मन करे तो दे ऑल आर गुड वन बॉलीवुड में वैसे तो आजकल भी काफ़ी सारी नई मूवीज़ हॉरर मूवीज़ आई मीन बनती हैं बट दे हार्डली हैव एनी मेलोडियस सॉन्ग फिर भी इन ओल्डी गोल्डीज के साथ आपके लिए सेकेंड हाफ में कुछ नए फिल्मों के भी गाने लेकर आए हैं कीप ऑन लिस्निंग एक अभी के लिए एक पुरानी मूवी थी अगर आपको नए नाम सुना हो उसका नाम था रात और दिन इस मूवी की एक खास बात थी कि इसमें कोई पैरानॉर्मल फैक्टर नहीं था कोई आत्मा कोई रू ऐसा कुछ नहीं था बट इट वाज ब्रिलियंटली मेड ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट पर्सनालिटी और यू कैन से आइडेंटिटी डिसऑर्डर इस फिल्म की जो एक्ट्रेस थी बाय डे शी इज़ अ टिपिकल वेरी कंजर्वेटिव हाउस मेकर एट नाइट शी कॉल्स हर सेल्फ फैगी एंड वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकटा शी स्मोक्स डांस विद अदर so it's all about and then uh, जब दिन होता था तो वो पूरी तरह से भूल जाती थीं कि वो रात में कहाँ गई थी उन्होंने क्या किया था it was a very interesting movie रात और दिन on screen this role was played by Nargis um, this song I'm going to play is the opening song of the movie मूवी और uh, जिसको देख कर वहीं से ही सारे चेन ऑफ इवेंट जो कन्फ्यूजन के होते हैं वो स्टार्ट होते हैं इट्स वन ऑफ द फेवरेट मेलोडियस सॉन्ग ऑ ऑफ़ सुनिए Beauty. गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गा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 bol to chup na baitho koi geet gaao dil ki girah khol do chup na baitho koi geet gaao it is um one of my favorite favorite song geet matlab not and it's this song says don't hide anything anymore don't just stay quiet just come out and let your heart talk फिल्म थी रात और दिन आवाज़ थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की शंकर का जय किशन का संगीत और बोल शैलेंद्र की रूह आत्मा इन सब के कॉन्सेप्ट बड़ी ढेर सारी फिल्म्स बनी हैं और ऐसी फिल्म्स के जो आइकॉनिक सॉन्ग्स होते थे उनमें वो रात का वक्त धुंध से भरा रास्ता और दूर से आती हुई किसी की गाने की आवाज़ बिल्कुल इस तरह देख ले तेरी है कहीं दीप जले कहीं दिल फिल्म थी बीस साल बाद उस वक्त की ना बहुत बहुत सुपरहिट हॉरर फिल्म जिसके लिए कहा जाता था कि भाई अकेले नहीं देखी जा सकती काफ़ी डरावनी है आज आप अगर देखेंगे तो शायद आपको इतनी आ, ऐसी डर वाली ना लगे बट उस समय ऐसा ही कहा जाता था इस मूवी के लिए पर्दे पर थे इसमें विश्वजीत और इस गाने का पिक्चराइजेशन ऐसा है कि बड़ी सी कॉर्न फील्ड के बीच में कहीं दूर से ये आवाज़ आ रही है एंड बिश्व जी जस्ट कीप लुकिंग द सोर्स ऑफ दिस आवाज़ ये कहाँ से आ रही है इसके गाने के बोल थे शकील बदायूनी के संगीत था हेमंत दा का और आवाज़ थी लता जी की हिंदी गानों का यह प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो फ्री नेशनल अ कम्युनिटी बेस्ड रेडियो व्हिच रन्स ऑन सपोर्ट ऑफ लिसनर्स लाइक यू देयर इज़ अ रियली इजी वे बाय गोइंग आवर वेबसाइट एंड मेकिंग योर डोनेशंस डायरेक्टली प्लीज़ डू इफ यू डू दैट वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड देर इज इवन अ ईजियर वे हम सब ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं एमेज़ोन डॉट इट टाइज अप विद रेडियो फ्री नेशल सो अगर आप अमेजोन डॉट इसमाइल डॉट कॉम पर जाकर वहाँ प्रॉम्स फॉलो करेंगे एंड चूज़ रेडियो फ्री नेशल टू योर चैरिटी इवन फॉर फ्यू डेज इन बिटवीन आप जो शॉपिंग करेंगे उससे रेडियो फ्री नेशनल को कुछ ना कुछ अमेजोन की तरफ से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन um, आएगा एंड वी रियली अप्रिशिएट your एफर्ट एंड योर सपोर्ट टू आर रेडियो स्टेशन प्रोग्राम है देसी जायका और आज आपके साथ मैं हूँ पूजा और आज गाने और बातें बॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर के सॉन्ग था 2002 थाउजेंड टू की सुपरहिट मूवी राज से इसके बाद में कई राज टू और राज थ्री कई सीक्ल्स भी बने बट आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट इन ऑल थ्री मूवीज राज जो ओरिजिनल बनी थी मूवी वॉज ऑल अबाउट द घोस्टली प्रजेंस इन अ कपल्स होम एंड देयर फाइट अगेंस्ट इट बोल समीर के संगीत नदीम श्रवन का आवाज़ अलका याग ने की और पर्दे पर डिनो मारियो बिपाशाबासू विद मालिनी i have heard one story first hand which i found kind of intriguing and with the due permission of that person i am um, going to share it with you maybe um aapko bhi ye uh, interesting lage so uh, hua yu ki a good friend of mine uh, jo yahi par states mein hi rehti hain uh, un dino wo apne liye ghar dhoond rahe the तो ऐसा होता है ना हर वीकेंड हम रियल्टर्स के साथ बाहर जाते हैं घरों को देखते हैं और जैसा कि इस प्रोसेस में होता है कि कभी घर हमें पसंद नहीं आते या फिर घर हमारे बजट में नहीं बैठते तो ये प्रोसेस चल रहा था एक दिन उनके रियल्टर उन्हें एक ऐसे घर में ले गए जो उन लोगों ने जब बाहर से देखा तो देखते ही पसंद आ गया घर बहुत सुंदर था वेल well मेनटेन था और सरप्राइजिंगली जो उसके प्राइस थे वो भी बड़े अफोर्डेबल थे तो मतलब उसके हस्बैंड तो बहुत एक्साइटेड हो गए रेडी टू पुट द उस पर अपना ऑफर रखने के लिए इन द मीन टाइम शी वाज़ गोइंग थ्रू अराउंड द हाउस एंड व्हेन शी रीच्ड टू द किचन एरिया तो वहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह काफ़ी थी काफ़ी सनलाइट थी इट वाज़ अ ओपन एरिया एंड फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट शी फील्ट रियली सफोकेटेड एंड हैवी तो उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ पर घर आके शी टॉक टू हर हस्बैंड एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दैट दे एंड अप नॉट बाइंग दैट पर्टिकुलर हाउस दे दे अन अनदर हाउस दे मूव्ड इन बट कुछ महीनों बाद जब वो फिर से अपने उन रियल्टर से मिली तो उसके दिमाग में ना वो नैगिंग फीलिंग थी अबाउट दैट पर्टिकुलर हाउस सो शी आस्क कि इज़ देअर एनी व डील विद डैट हाउस भी का नहीं समथिंग लाइक दैट और थोड़ा पूछने के बाद उनके रियल्टर ने कहा कि भाई देखिए बाय लॉ तो हम इन सब चीज़ों को नहीं ऐसे हमें कोई लॉ नहीं है कि हमको बताना ही बताना है और ऐसी सब बातें बताने से कई बार अड़चने आती हैं घरों के बिकने में बट एज़ यू आर इंसिस्टिंग सो मच द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द प्रीवियस हाउस वॉज़ किल्ड इन दैट किचन एरिया सो जब मेरी फ्रेंड ने ये सुना तो काइंड ऑफ लाइक और जब उसने मुझे बताया तो आई हैड दैट मेरे वो नेक के पीछे होते हैं ना छोटे छोटे बाल खड़े हो जाते हैं रोएं खड़े हो गए ये सुन के कि हाउ हाउ डज़ ऑल दिस वर्क यहाँ पर मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे रही आपके ऊपर छोड़ रही हूँ बट uh, मुझे ये इन इंसिडेंट काफ़ी इंट्रीकिंग लगा था और होता है ना हर रिलीजन में है कि जब हम कोई नया घर या ऐसी कोई चीज़ खरीदते हैं तो ये तो बहुत एक्सट्रीम केस था दैट समवन किल्ड इन दैट स्पेस बट एनीवेज़ वी पुट द ब्लेसिंग्स कोई पूजा रखते हैं कि किसी भी तरह की नेगेटिव और रेजिडल एनर्जी हो वो जाए और वी स्टेप इन टू न्यू होम आर न्यू प्लेस विद आ पॉजिटिव न्यू एनर्जी सो ये एक इंसिडेंट था और यहाँ आने के बाद अमेरिका में तो वैसे भी यार इतने सारे हॉरर सीरियल्स हॉरर मूवीज मुझे लगता है सारे दुनिया भर के भूतना यहीं आके बसते हैं माहौल थोड़ा सा भारी हो गया है चलिए वापस से इसको हल्का करते हैं एक फन सॉन्ग फ्रॉम अ हॉरर मूवी बट इट्स नॉट अ हॉर सॉन्ग सुनिए ग के चूड़ियाँ या ले गए जवानी तेरे किस काम की इसे मेरे ही तो नाम लगा दे जवानी तेरे किस काम की दिल कोई मेरा दिल वारा ये बात नहीं तेरे बस की बस की आज होसन का जलवा दे दे जलवा दे दे तो कल से मैं मतों बकर हाँ, तो कल से मतों बकर लो कर लो वॉज अ हॉर मूवी नेम्ड जानी दुश्मन जिसका ये गाना था दो सॉन्ग वॉज काइंड लाइट एंड पैपी इसमें इसको कंपोज़ किया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने आवाज़ थी रफ़ी साहब और आशा भोसले की और पर्दे पर थी नीतू सिंह विद जितेंद्रदर हिट सस्पेंस मूवी जिसका जिक्र होना ही चाहिए वो है वो कौन थी फिल्म की शुरुआत ही भयंकर बारिश सफ़ेद साड़ी में लिपटी मिस्टीरियस लड़की और चूंकी आवाज़ से खुलते कब्रस्तान के दरवाजे से होती है ऑल द क्री की इन्ग्रीडियंट्स फॉर अ टिपिकल हॉर मूवी सुनते हैं एक बहुत ही मीठा गाना सा फिल्म वो कौन थी से सुनिए के बोल थे राजा मेहंदी अली खान के संगीत मदन मोहन का आवाज लता जी की और पर्दे पर साधना जिनको दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे मनोज कुमार। कन्फ्यूजन वॉज क्रिएटेड और आंखों ने वही देखा जो दिमाग ने सोच कर रखा था भाई इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सामने पड़ी रस्सी को दिमाग ने सांप समझ लिया तो सांप आप डर जाएंगे वरना हकीकत में तो है तो वो एक बेजान रस्सी का टुकड़ा ही ये बात जीवन में और भी कई तरीक़ों से फिट होती है पर वो डिस्कशन आज नहीं इस मूवी का एक गाना था जो इससे भी ज़्यादा फेमस था वो है लग जा गले पर ये वाला जो सॉन्ग अभी मैंने आपके लिए प्ले किया इट्स लाइक अ आईकॉनिक फॉर दिस मूवी एज़ दिस रिलेटेड टू दैट हॉन्टेड कन्फ्यूजन जो क्रिएट किया जा रहा था चलिए सुनते हैं अपना अगला गाना और फिर बातों का सिलसिला जारी रखेंगे सुनिए मेरे ढोल न सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल न सुन सात सात सात मेरे ढोलना था भूल भूलैया और इतने सारे ये जो डांस बीच थे बिकॉज इट इज इट वॉज रिवॉल्विंग अराउंड स्पिरिट ऑफ अ डांसर बोल समीर के संगीत प्रीतम का और आवाज़ श्रेया घोषाल और एम जी श्री कुमार पर्दे पर विद्या बालन एंड शी डिड एक्ट रियली वेल पोट्रेइंग दिस करेक्टर इन दिस मूवी जब हमने पहली बार यह फिल्म देखी थी तो थोड़ा डर लगा था इट वॉज़ अ रियली वेल मेड मूवी अगला गीत जिस फिल्म में है उसमें पैरानॉर्मल फिनिना था पर डर बिल्कुल नहीं बताएं क्यों इसलिए क्यों क्योंकि डरने वाली कोई बात है ऐसा पहले पता ही नहीं चला जब फिल्म देखनी शुरू की आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी तलाश आमिर खान की मूवी थी रानी मुखर्जी और करीना कपूर के साथ तो जब फिल्म शुरू होती है एंड यू कीप सीन करीना कपूर आपके मन में ना एक मैथमेटिकल इक्वेशन जैसी चलती रहती है कि ये कुछ सस्पेंस चल रहा है और आपका दिमाग उसको सॉल्व करने में लगा रहता है और एकदम लास्ट में जाके पता चलता है कि भाई ये तो भूत भूत वाला मामला था और बड़ी मज़े की बात है कि जब मैंने ये फिल्म देखी थी उस वक्त तो ज़्यादा डर नहीं लगा जैसे मैंने पहले बोला कि ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा कुछ है इसमें लेकिन इसको बाद में जब पूरी देखने के बाद आई फाउंड माई सेल्फ मैनी टाइम्स वाई एल ड्राइविंग लुकिंग एट द बैक व्यू रियर व्यू मिररर कि कोई पीछे की सीट पे बैठा तो नहीं है <laughs> हंसी मत सुनके आप भी शायद अपने को पाते होंगे ऐसी कोई हॉरर स्टोरी सुनने या ऐसा करने के बाद कि घर में अकेले हों तो छोटी सी आवाज़ से चौंक जाए मेरे साथ ऐसा हुआ तो चलिए सुनते हैं इस मूवी का ये गाना मन तेरा फिल्म थी 2003 की तलाश स्टारिंग आमिर खान रानी मुखर्जी और करीना कपूर बोल जावेद साहब के और आवाज़ सोना महापात्रा एंड रविंद्र उपाध्याय की गानों और बातों का ये सफ़र अब अंत होने की तरफ है आज हमें कई ऐसे हम गानों को आपको सुनवाया उन मूवीज़ से जो हॉरर या सस्पेंस थ्रिलर थी ये गाने बहुत पैपी नहीं थे आपने इन गानों को और पूजा को इतने धैर्य से सुना आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम और ये गाने अब आने वाली नवरात्रि की आप सबको ढेरों ढेरों बधाइयाँ गरबा इन्जॉय करिए शक्ति रूपनी मां दुर्गा का आशीर्वाद लीजिए उनका आशीर्वाद मां दुर्गा को वैसे भी हर तरह के असुर दात माने की जो हमारे मन में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वहम होता है उनका नाश करने वाला माना जाता है तो अगर उनका आशीर्वाद अपने मन में लें आप तो हमारे मन में हमारे हृदय में वो शक्ति आएगी कि हम इस तरह के कोई भी जो छोटे मोटे डर इनसिक्योरिटीज़ होते हैं ना इनसे ऊपर उठ पाएंगे कार्यक्रम का अंत करती हूँ नाइनटीन की फिल्म सुहाग के इस गाने से इतने सालों बाद भी ना ये गाना नवरात्रि में आम, जब सुनो तो एक अलग सी ही पैरों में थिरकन भर देता है एक अलग ही माहौल पैदा कर देता है तो चलिए पहले सुनते हैं फिल्म सुहाग से ये गाना पर्दे पर अमिताभ बच्चन विद रेखा आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता आशा भोसले की सुनते हैं ये नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग कार्यक्रम को ख़त्म करने के लिए और आपसे नमस्कार बोल कर जाऊंगी अपनी प्यार और नाराज़गी हमसे बांटते रहिएगा आपका फी आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है कृपया हमें बताएं आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं आप क्या सुनना चाहते हैं हम ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे अब पूजा को इजाज़त अगले हफ्ते आपके साथ होंगे अनिरुद्ध देसी जायका पर संडे सुबह दस बजे